भारतीय व्याख्यान भक्ति लाहौर में नौ नवंबर नौ अठारह को दिया हुआ भाषण समस्त उपनिषदों के गंभीर निनादी प्रवाह के अंतराल से बड़ी दूर से आने वाली प्रतिध्वनि की तरह एक शब्द हमारे कानों तक पहुंचता है यद्यपि उसके आयतन और उच्चता में बहुत कुछ वृद्धि हुई है फिर भी समग्र वेदांत साहित्य में स्पष्ट होने पर भी वह उतना प्रबल नहीं है उपनिषदों का प्रधान उद्देश्य हमारे आगे भूमा का भाव और चित्र अंकित करना ही जान पड़ता है फिर भी इस अपूर्व उदात्त भाव के पीछे कहीं कहीं हमें कवित्व का भी आभास मिलता है जैसे हम पढ़ते हैं न तत्र सूर्योभाति न चंद्र तारकम ने विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि कठोपनिषद वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता चंद्र और सितारे भी वहाँ नहीं हैं ये बिजलियाँ भी वहाँ नहीं चमकती फिर इस भौतिक अग्नि का तो कहना ही क्या है इन दोनों अद्भुत पंक्तियों का अपूर्व हृदय स्पर्शी कवित्र सुनते सुनते हम मानो इस इंद्रिय जगत से यहाँ तक कि बुद्धि जगत से भी दूर बहुत दूर ऐसे एक जगत पर जा पहुँचते हैं जिसे किसी काल में ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता यद्यपि वह सदा हमारे पास ही मौजूद रहता है इसी महान भाव की छाया की तरह उसका अनुगामी एक और महान भाव है जिसको मानव जाति और भी आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में अनुसरण करने के अधिक उपयुक्त है और जिसे मानव जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रविष्ट कराया जा सकता है वह क्रमश पुष्ट होता आया है और पर्वतीय युगों में पुराणों में और भी पूर्णता के साथ और भी स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया गया है और वह है भक्ति का आदर्श भक्ति का बीज पहले से ही विद्यमान है संहिताओं में भी इसका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है उससे कुछ अधिक विकास उपनिषदों में देखने में आता है किंतु पुराणों में उसका विस्तृत निरूपण दिखाई देता है अतः भक्ति को भली भांति समझने के लिए हमें अपने पुराणों को समझना होगा इस बीच पुराणों की प्रामाणिकता को लेकर बहुत कुछ वाद विवाद हो चुका है कितने ही अनिश्चित और असम्ब अंशों को लेकर आलोचना प्रत्यालोचना हो चुकी है कितने ही समालोचकों ने कई अंशों के विषय में यह दिखाया है कि वर्तमान विज्ञान के आलोक में वे ठहर नहीं सकते आदि आदि परंतु इन वाद विवादों को छोड़ देने पर पौराणिक उक्तियों के वैज्ञानिक भौगोलिक और ज्योतिषिक सत्यासत्य का निर्णय करना छोड़ देने पर तथा प्रायः सभी पुराणों का आरंभ से अंत तक भलीभांति निरीक्षण करने पर हमें एक तत्व निश्चित और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह है भक्तिवाद साधु महात्मा और राजस्वियों के चरित्र का वर्णन करते हुए भक्तिवाद बारम्बार उल्लिखित उदाहरित और आलोचित हुआ है सौंदर्य के महान आदर्श के भक्त के आदर्श के दृष्टांतों को समझाना और दर्शाना ही सब पुराणों का प्रधान उद्देश्य जान पड़ता है मैंने पहले ही कहा है कि यह आदर्श साधारण मनुष्यों के लिए अधिकतर उपयोगी है ऐसे लोग बहुत कम हैं जो वेदांता लोक की पूर्ण छटा का वैभव समझ सकते हों अथवा उसका यथोचित आदर कर सकते हों उनके तत्त्वों पर अमल करना बड़ी दूर की बात है क्योंकि वास्तविक वेदांती का सबसे पहला काम है अभी ही अर्थात निर्भिक होना यदि कोई वेदांती होने का दावा करता हो तो उसे अपने हृदय से भय को सदा के लिए निर्वाचित कर देना होगा और हम जानते हैं कि ऐसा करना कितना कठिन है जिन्होंने संसार के सब प्रकार के लगाव छोड़ दिए हैं और जिनके ऐसे बंधन बहुत ही कम रह गए हैं जो उन्हें दुर्बल हृदय का पुरुष बना सकते हों वे भी मन ही मन इस बात को अनुभव करते हैं कि वे समय समय पर कितने दुर्बल और कैसे निर्वीर्य हो जाते हैं जिन लोगों के चारों ओर ऐसे बंधन हैं जो भीतर बाहर सर्वत्र हजारों विषयों में उलझे हुए हैं जीवन में प्रत्येक क्षण विषयों का दासत्व जिन्हें नीच से नीच, नीचे नीचे लिए जा रहे हैं वे कितने दुर्बल होते हैं क्या यह भी कहना होगा हमारे पुराण ऐसे ही लोगों को भक्ति का अत्यंत मनोहारी संदेश देते हैं इन्हीं लोगों के लिए सुकोमल और कवित्वमय भावों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ध्रुव प्रहलाद तथा अनान्य सैकड़ों हजारों संतों की अद्भुत और अनोखी जीवन गाथाएं वर्णित की गई हैं इन दृष्टांतों का उद्देश्य यही है कि लोग उस भक्ति का अपने अपने जीवन में विकास करें और उन्हें इन दृष्टांतों द्वारा रास्ता साफ दिखाई दे तुम लोग पुराणों की वैज्ञानिक सत्यता पर विश्वास करो या न करो पर तुम लोगों में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिस पर प्रहलाद ध्रुव या इन पौराणिक संतों के आख्यानों में से किसी एक का कुछ भी असर न पड़ा हो और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन पुराणों की के उपयोगिता केवल आजकल के ज़माने में ही है पहले नहीं थी पुराणों के प्रति हमारे कृतज्ञ रहने का एक और कारण यह भी है कि पिछले युग में अवनत बौद्ध धर्म हमें जिस राह से ले चल रहा था पुराणों ने उसकी अपेक्षा प्रशस्तर उन्नत तर और सर्वसाधारण के उपयुक्त धर्म मार्ग बताया उनमें भक्ति का सहज और सरल भाव सुबोध भाषा में व्यक्त अवश्य किया गया है पर उतने से ही काम नहीं चलेगा हमें अपने दैनिक जीवन में उस भाव का व्यवहार करना होगा ऐसा करने से हम देखेंगे कि भक्ति का वही भाव क्रमशः प्रस्फुटित होकर अंत में प्रेम का सारभूत बन जाता है जब तक व्यक्तिगत और जड़ वस्तुओं के प्रति प्रीति रहेगी तब तक कोई पुराणों के उपदेशों से आगे न बढ़ सकेगा जब तक दूसरों की सहायता अपेक्षित रहेगी अथवा दूसरों पर निर्भर किया जाएगा जब तक यह मानवीय दुर्बलता बनी रहेगी तब तक ये पुराण भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे तुम उन पुराणों के नाम बदल सकते हो जिनकी निंदा कर सकते हो पर तुमको दूसरे कुछ नए पुराण बना लेने ही पड़ेंगे अगर हम लोगों में किसी ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हो जो इन पुराणों को ग्रहण करना अस्वीकार कर दे तो तुम देखोगे कि उनके देहांत हो जाने के बीस ही वर्ष बाद उनके शिष्यों ने उनके जीवन के आधार पर एक नया पुराण रट डाला है बस यही अंतर होगा मनुष्य की प्रकृति यही चाहती है उसके लिए है ये आवश्यक है पुराणों की आवश्यकता केवल उन्हीं लोगों को नहीं है जो सारी मानवीय दुर्बलताओं के परे होकर परम हंसोचित निर्भीकता प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने माया के सारे बंधन काट डाले हैं यहाँ तक कि स्वाभाविक अभावों तक को भी पार कर गए हैं जो सब कुछ जीत चुके हैं और जो इस लोक में देवता हैं केवल ऐसे महापुरुषों को ही पुराणों की आवश्यकता नहीं है सगुण रूप में ईश्वर की उपासना किए बिना साधारण मनुष्य का काम नहीं चल सकता यदि वह प्रकृति के मध्यस्थित भगवान की पूजा नहीं करता तो उसे स्त्री पुत्र पिता भाई आचार्य या किसी न किसी व्यक्ति को भगवान के स्थान पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी पड़ती है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ऐसा करने का अधिक आवश्यकता पड़ी पड़ती है प्रकाश का स्पंदन सर्वत रहता है बिल्ली या उसी श्रेणी के अन्य जानवर अंधेरे में भी देख पाते हैं इसी बात से प्रकाश का स्पंदन अंधकार में होना भी सिद्ध होता है परंतु हम यदि किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उस चीज़ में उसी स्तर के अनुकूल स्पंदन होना चाहिए जिस स्तर में हम लोग मौजूद हैं मतलब यह है कि हम एक निर्गुण निराकार सत्ता के विषय में बातचीत या चर्चा भले ही करें पर जब तक हम लोग इस मर्त्य मृत्यलोक के साधारण मनुष्य की स्थिति में रहेंगे तब तक हमें मनुष्यों में ही भगवान को देखना पड़ेगा इसीलिए हमारी भगवान विषयक धारणा एवं उपासना स्वभावतः मानुषी है सचमुच ही यह शरीर भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है इसी से हम देखते हैं कि युगों से मनुष्य मनुष्य की ही उपासना करता आ रहा है लोगों को इस मनुष्योपासना के विषय में जब कभी स्वाभाविक रूप से विकसित अमिताचार देखने में आता है तो उनकी निंदा या आलोचना भी होती है फिर भी हमें यह दिखाई देता है कि इसकी रीढ़ काफ़ी मजबूत है ऊपर की शाखा प्रशाखाएँ भले ही खरी आलोचना के योग्य हों पर उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुंची हुई और सुदृढ़ है ऊपरी आडंबरों के होने पर भी उसमें एक सार तत्व है मैं तुमसे यह कहना नहीं चाहता कि तुम बिना समझे बुझे किन्हीं पुरानी कथाओं अथवा अवैज्ञानिक अनर्गल सिद्धांतों को जबरदस्ती गले के नीचे उतार जाओ दुर्भाग्यवश कई पुराणों में वामाचारी व्याख्याएं प्रवेश पा गई हैं मैं यह नहीं चाहता कि तुम उन सब पर विश्वास करो मैं ऐसा करने को नहीं कहता बल्कि मेरा मतलब यह है कि हमें उस सार तत्व को लुप्त नहीं होने देना चाहिए जो इन पुराणों के अस्तित्व की रक्षा का कारण है और यह सार तत्व है उनमें निहित भक्ति संबंधी उपदेश जो धर्म को मनुष्य के दैनिक जीवन में परिणत करने दर्शनों के उच्चाकाश में विचलन करने वाले धर्म को साधारण मनुष्यों के लिए दैनिक जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए दिए गए हैं